साधक को विशुद्ध स्वर्ण के आकार वाले धूम रहित अंगार के सद्रश पीले लाल या श्वेत वर्ण वाले करोड़ों विद्युत के समान कांति वाले आकार में ध्यान लगाना चाहिए अथवा चित्त को प्रयत्न पूर्वक ब्रह्मरंद्र में स्थित करके श्वेत कृष्ण अथवा पीत वर्ण से रहित ब्रह्म का स्मरण करें ऐसा ध्यान करने वाला ब्रह्मवेद्या होता है, पूर्ण प्रयत्न के साथ, अहिंसक सत्यवादी, चोर व्रती से रहित, परिक्रेह रहित, ब्रह्मचारी, द्रन व्रत वाला, संतुष्ट सुद्धि से युक्त, और सर्वदा स्वाध्याय परायण एवं मेरी भक्ति से युक्त होकर गुरु के सान्द्र में ध्यान का अवचल अभ्यास करना चाहिए, हे श्रेष्� ध्यान साधना करने वाला योगी अपने चित्त को स्थिर करके किसी अन्य वस्तु का बोध नहीं करता, उसे कुछ विभान नहीं होता, वह अपने चारों ओर कुछ नहीं देखता, वह न सुनता है, न सुनता है, और न स्पर्श का ही अनुभव करता है, जिसने स्वयं को पूर्णतः अपनी आत्मा में लीन कर दिया है, वह समर्स कहा गया ह पारथी पटल में ब्रह्मा जल तत्व में स्वयं विष्णु अग्नि तत्व में काल रुद्र बायू तत्व में महेश्वर और आकाश तत्व में वे साक्षात शिव विद्यमान है ऐसा क्रम से चिंतन करना चाहिए पृथ्वी में विद्यमान कहे गए हैं भागव देवता में विद्यमान कहे गए हैं रुद्र अग्नि में उग्र वायु में प्रतिष्ठित है। हैं महादेवी चंद्रमंडल में स्थित कहे गए हैं पुरुषों में भगवान पशुपति विद्यमान हैं इस प्रकार में आठ रूपों में विवस्तित हूं शरीर में जो संपूर्ण कठोरता है वह पृथ्वी तत्त्व कही जाती है आप्या तरल पदार्थ को जल तत्त्व से संबंधित कहा गया है वर्ण रंग को अग्नि से संबंधित कहा गया था है हे वह बायु से संबंधित है, जो शरीर में आकाश रिक्त स्थान है, वह आकाश तत्व है। शब्द से होने वाला ज्ञान आकाश से उत्पन्न होता है। उसी प्रकार हे विप्रो, इस पर्वत से होने वाला ज्ञान बायु से उत्पन्न होता है। हे दोजो, रूप का ज्ञान अग्नि से और रस का ज्ञान जल से उत्पन्न कहा गया है। गंध का ज्ञान पृथ्वी से उत्पन्न होता है, पुनः हे विक्रो दाहिने नेत्र में सूर्य, बाएँ नेत्र में सौम तथा हृदय में सर्व व्यापक को उसका चिंतन करना चाहिए, हे दुजोतमो। देह में घुटनों तक प्राथमिक तत्त्व नाभि पर्यंत जल तत्त्व कंठ पर्यंत बहिन तत्त्व ललाट पर्यंत बायूत तत्त्व ललाट आग्र अथवा सेखाग्र में आकाश तत्त्व दर्दंत्र आकाश से ऊपर हंस संयक ब्रह्म और व्योम के मध्य में व्योम संयक ये शिव इस्तिते हैं प्राथमिक ध्याता को इसका ध्यान करना चाहिए जीव प्रकृति सत्तो रजतम महान बुद्धि अहंकार पंच तन्मात्राएँ इंद्रियां तथा आकाश आद पंच भूतिये सभी अथार्थ रूप में नहीं है चौकी विश्व को व्याप्त करके वे सिव इस्तित हैं, अतः उन्हें स्थानु कहा जाता है, उन्हीं की आज्ञा से डरकर सूर्य उगता है, हवा बहती है, चंद्रमा प्रकाशित होत भूमि सबको धारण करती है और आकाश स्थान देता है सब कुछ उन्हीं से व्याप्त है अतः हे दुजो उन्हीं का चिंतन करना चाहिए हे दुजो तम उन्हीं से यह संपूर्ण जगत अधिष्ठित है अतः सर्व सर्वरूप रूपमय है ऐसा मानकर महेश्वर भव का स्मरण करना चाहिए Srisht Dujo Gjian Dhyan Rupi Amrat Se Hie Sansar Rupi Bisque Santapt Logo Ka Priti Kar Bataya Gaya Hai Anjatha Nahi Dharma Se Gjian Uttpan Ho Ta Hai Saksat Se Or Veragise, Se Prakasak Param Gjian Uttpan Ho Ta Hai Arthat Gjian Ke Anisar Vyabhar Me Pruverti Ho Ne Lagti Hai Hie Duj Srishto Se योग की सिद्धि होती है पुनः योग सिद्धि के द्वारा उस सत्वनिष्ठ की मुक्ति हो जाती है अन्यथा नहीं हे द्विजो तम तथा अविद्या पद से आच्छादित अद्भुत एवं अविनाशी ज्योति से उपाद है सत्व शक्ति का आश्रय लेकर उसका अर्चन करना चाहिए हे श्रेष्ठ ब्राह्मणो जो मेरी भक्त सत्वनिष्ठ मेरी पूजा, मेरी पूजा सब प्रकार से धर्म में निष्ठा रखने वाला होता है उत्साह से संपन्न एकाग्र चित्त सभी द्वंदों से और द्वंदों को सहने वाले धैर्यशाली सभी प्राणियों के हित में रत सरल स्वभाव वाला सदा स्वस्थ मन वाला कोमल चित्त वाला मान रहित बुद्धिमान शांत प्रतिकूलता से रहित सदा मुक्ति की इच्छा रखने वाला आत्मा के लक्षणों को जानने वाला तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्त तथा पूर्व जन्म में पुण्यशाली होता है वह जो श्रद्धा के साध पाखंड रहित होकर गुरु की सेवा करता है और वृद्ध होने पर स्वर्ग लोक को प्राप्त करके वहां क्रम से सुखों को भोग करके पुनः भारतवर्ष में जन्म लेकर ब्रह्मवेत्ता होता है और हे दजो ज्ञानी के संपर्क से ज्ञान प्राप्त करके योगवेता होता है हे श्रेष्ठ दजो अज्ञानी के लिए ज्ञान प्राप्ति ही यही विधि है अतः हे श्रेष्ठ मुनियों इसी मार्ग के द्वारा आसक्ति रहित तथा द्रन व्रत वाला व्यक्ति संसार रूपी कालकूट विष से मुक्त हो जाता है इस प्रकार मैंने आप लोगों को संचेप में प्रसंगबस्त ज्ञान का आचलसथा उत्तम महत्व बता दिया। इस पाशपत योग को स्वयं महेश्वर ने कहा है, हे श्रेष्ठ मुनियों, भगवान शिव के द्वारा कहे गए इस योग को जिस किसी को भी नहीं बताना चाहिए, आपे तो भस्मनिष्ट, अर्थात् शिव तत्त्वनिष्ठ योगी को ही इस आत्� जो मनुष्य इस संसार रूपी विष का करने वाले आख्यान को पढ़ता या सुनता है वह ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए 87 अध्याय सनकाद मुनिषरों को शिव ज्ञान का उपदेश ऋषि गण बोले यह सुनकर कुमार आदि उन महाबुद्धिमान मुनियों ने Bhavit hoekar prasann pinakdhari Parmeshwar koop pranam karke, ons is kaha he maheswar. Yadi Esahe to Apin en devi Parvati ke saath anek vidh bhogon ke doora kiri ra kyon karte heen, kerpya karke yeh batain. Shri Soot ji bolhe he rishiyo. or dekkar, waha istit dojo ko उनसे कहा, अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले मेरे लिए ना बंधन है, है ना मोक्ष है मैं सर्वव्यापी कर्तित तो रहित तथा सर्वज्ञ हूँ, जबकि यह जीव अनुरोध भूखता तथा अज्ञेय है जो माई है वह माया से सकाम कर्म द्वारा बना हुआ है और वह कर्मों से लिप्त है हे दोजों आत्मा के लिए kanaal gedachten en bewustzijn niet is. De wetenschapper die dit soort ervaringen doet, heeft deze niet. Dit is de kracht van de Parvati-wetenschap. Ik ben niet in staat om dit te doen. Dit is de kracht van de Pragya-schrijver en de schrijver. Dit is de kracht van de Parvati-wetenschap. Dit is de kracht van de Pragya-schrijver en de schrijver. Dit is de